वीकानंद साहित्य पत्रावली हांगकांग बड़ा ही सुंदर नगर है वह पहाड़ के शिखरों और ऊंची ढालू जगहों पर बसा हुआ है चोटी के ऊपर शहर की अपेक्षा अत्यधिक ठंड पड़ती है पहाड़ के ऊपर एक ट्राम गाड़ी प्रायः एकदम सीधी चलती है लोहे के तारों की रस्सी से खींचकर और भाग की शक्ति के द्वारा वह ऊपर की ओर प्रचालित होती है हांगकांग में हम लोग तीन दिन रहे और वहाँ से कैंटन देखने गए यह शहर एक नदी के चढ़ाव की ओर हांगकांग से अस्सी मील पर है नदी इतनी काफ़ी चौड़ी है कि बड़े से बड़े स्टीमर उसमें से गुजर सकते हैं हांगकांग से कैंटन को बहुत से चीनी स्टीमर आते जाते रहते हैं हम लोग ऐसे ही एक स्टीमर पर शाम को सवार हुए और दूसरे दिन भोर में कैंटन पहुंचे वहाँ की भीड़ और व्यस्त जीवन का क्या कहना नावे तो इतनी अधिक है कि मानो उनसे नदी पट गई हो ये नावें केवल व्यापार के ही काम नहीं आती बल्कि सैकड़ों ऐसे भी जित हैं जिनमें घर की भांति लोग रहते हैं और इनमें से बहुतेरे बहुत बढ़िया और बड़ी बड़ी हैं सच पूछो तो ये बड़े बड़े दो दुमंजले या तीन तिमंजिले मकान हैं जिनके चारों ओर बरामदा है और बीच में रास्ते और सब पानी पर तैरते हैं जिस छोटे से भूभाग पर हम लोग उतरे वह चीन सरकार की ओर से विदेशियों के रहने के लिए दी गई है हमारे चारों ओर नदी के दोनों किनारों पर मीलों तक यह बड़ा नगर बसा हुआ है एक विशाल जनसमूह जिसमें निरंतर धक्कम धक्का चहल पहल और परस्पर स्पर्शा की ही बोलबाला दिखाई देता है परंतु इतनी आबादी इतनी क्रियाशीलता होते हुए भी मैंने इतना गंदा शहर अब तक नहीं देखा जिसे भारतवर्ष में गंदगी समझते हैं उस दृष्टि से नहीं चीनी लोग कूड़े का एक तिनका भी बर्बाद नहीं होने देते वर्न इस दृष्टि से कि मानो इन लोगों ने कभी न नहाने की कसम खाली हो हर एक घर में नीचे दुकान है और ऊपरी मंजिल में लोग रहते हैं गलिया इतनी सक्रिय है कि उनमें से गुजरते हुए दोनों ओर की दुकानों को हाथ फैलाकर लगभग छू सकते हैं हर दस कदम पर मांस की दुकानें मिलती है ऐसी दुकानें भी हैं जिनमें कुत्ते बिल्लियों का मांस बिकता है हाँ इस तरह का मांस वही लोग खाते हैं जो बहुत गरीब हैं। चीनी महिलाएं बाहर दिखाई नहीं देती उनमें उत्तर भारत के ही समान पर्दे की प्रथा है केवल मजदूर वर्ग की ही औरतें बाहर दिखाई पड़ती हैं इनमें भी एकाध स्त्री ऐसी दिखाई पड़ेगी जिसके पाओ बच्चों से भी छोटे हैं और वह लड़खड़ाती हुई चलती है मैं बहुत से चीनी मंदिरों में गया कैंटन में जो सबसे बड़ा मंदिर है वह प्रथम बौद्ध सम्राट और सबसे पहले बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले 500 सौ पुरुषों का स्मारक स्वरूप है मंदिर के बीचों बीच बुद्ध देव की मूर्ति स्थापित है उसके नीचे सम्राट की और दोनों ओर शिष्य मंडली की मूर्तियों की कतारें हैं ये सभी लकड़ी में खूबसूरती से नक्काशी कर बनाई गई है कैंटन से मैं फिर हांगकांग लौटा और वहां से जापान पहुंचा। पहला बंदरगाह ना था जहाँ हमारा जहाज़ कुछ घंटों के लिए ठहरा और हम लोग गाड़ी में बैठ शहर घूमने गए चीणियों में और इनमें कितना अंतर है सफाई में जापानी लोग दुनिया में किसी से कम नहीं हैं सभी वस्तुएं साफ सुथरी हैं सड़कें प्राय सब चौड़ी सीधी सम और पक्की है उनके मकान पिंजरों की भांति छोटे हैं और प्राय प्रत्येक कस्बे और गांव की बस्तियों के पीछे सदाबहर चीड़ वृक्षों के परिपूर्ण हरी भरी पहाड़ियाँ हैं जापानी लोग ठिगने गोरे और विचित्र वेशभूषा वाले हैं उनके चाल ढाल हाव हाव रंग ढंग सभी सुंदर हैं। जापान सौंदर्य भूमि है प्राय प्रत्येक घर के पिछवाड़े जापानी ढंग का बढ़िया बगीचा रहता है इन बगीचों के छोटे छोटे लता वृक्ष हरे भरे घास के मैदान छोटे छोटे जलाशय और नालियों पर बने हुए छोटे छोटे पत्थर के पुल बड़े सुहावने लगते हैं नागा से चलकर हम कोवे पहुंचे जहाँ जहाज से उतरकर मैं जापान का मध्य भाग देखने के उद्देश्य थे स्थल मार्ग से याकोहामा आया इस मध्य भाग में मैंने तीन शहर देखे महान औद्योगिक नगर ओसाका भूतपूर्व राजधानी क्योटो और वर्तमान राजधानी टोक्यो टोक्यो कलकत्ते से प्रायः दोगुना बड़ा होगा और आबादी भी लगभग दुनी होगी